अधिकतम लोग गलत होंगे और एक इक्का दुकान आदमी कभी सही हो जाता है ये बात जस्ती नहीं इनमें बहुत समझदार है पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं प्रतिष्ठित हैं इनमें सब तरह के लोग है, गरीब हैं अमीर है सब भागे जा रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो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 क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है पकड़ा कुछ जा नहीं सकता और तुम पकड़ना चाहते हो तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो हारते हो हारने में दुखे जिससे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ तैर भी जाए लेकिन कितना तैर सकेगा थकेगा टूटेगा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 आत्मघात के भाव उठेंगे दुख गहन होगा जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है वो कभी हारते ही नहीं दुख हो क्यों वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता मैत्री साधता है बुद्धत्व आता कैसे है बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से जैसा है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 एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी कहीं ये खो ना जाए कहीं ये प्रेम टूटना चाहे कहीं ये संबंध बिखरना चाहे जो बना है बिखरेगा बनती ही चीजें बिखरने को हैं, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं यहां सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती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 यही चिंताएं यही विषाद यही फिक्रें यही स्मृतियां यही कामनाएं यही वासनाएं यही सपने इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है काट नहीं कटता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 खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ ना पाया तो मुला नसुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था टिकट कलेक्टर आया टिकट पूछी मुल्ला बहुत से खीसे बना रखा है कमीज में भी कोट में भी अचकन में भी सब में कई खीसे और चीजें भरे रहता एक खीसा उल्टा दूसरा उल्टा सब खीसे उल्टा मगर एक कोट के खिंचे को नहीं छू रहा है सब में देख लिया टिकट नहीं मिल रही आकर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि मानु आप इस खिंचे को नहीं देख रहे कोट के उसने कहा उसको नहीं देख सकता अगर उसमें न मिली तो फिर फिर मारे गए वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो उस खिंचे की तो बात ही मत उठान फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा तुम बाहर टटोलते रहते हो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 पृथ्वी हो चांद हो तारा हो सूरज हो लोग हो वृक्ष हो सबको जगह देता है आकाश शून्य नहीं है आकाश पूर्ण है लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर मैं उनका मेहमान था राजी तो वो बहुत नहीं थे लेकिन अब मुझे वहां सात दिन रहना था मैं भी राजी नहीं था उसका बाड़खाने में रहने को तो उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा बड़े बेमन से उन्होंने निकाला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 मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें मुझे खाली में रहने का आनंद है मुझे खाली में रहने का रस अब ये जगह बनी अब ये कमरा भरा पूरा है कमरेपन से स्थान से भरा है आकाश से भरा है मगर ये और ढंग का भराव है फर्नीचर से भरना एक भरना है आकाश से भरना दूसरा भरना है ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है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 अब इसमें तुम फर्क भी क्या करोगे लंगोटी भी नहीं लगा सकते तो छोटा सा हिसाब बना लिया है। दिगंबरी पूजा करते महावीर की बंद आंख अवस्था में और सोताम्बरी पूजा करते खुली आंख अवस्था तो अब पत्थर की मूर्ति ऐसा आंख खोलना बंद तो होना हो नहीं सकता तो सुताम्बरी एक नकली आंख छिपका देते ऊपर से खुली आंख रहे आओ भीतर बंद किए वो मूर्ति भीतर बंद आंख की है ऊपर से खुली आंख चिपका दी, अब पूजा कर ली क्योंकि वो खुली आंख भगवान की पूजा करती दिगंबरी आते वो जल्दी से निकाल आंख अलग कर देती महावीर से तो कुछ लेना देना नहीं है तुमने कहानी सुनी एक गुरु के दो सिस्से थे एक भरी दोपहरी गर्मी के दिन और दोनों पैर दाप रहे थे एक बाया एक दाया बांट लिया था उन्होंने आधा आधा दोनों को सेवा करनी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 अब छोड़ो ये मुकद्दर आजमाना बचकानी बात है ये भी अहंकार का ही फैलाव इसमें भी दुनिया को कुछ करके दिखाने का भाव है कि कुछ करके दिखा दो कुछ होके दिखा दो मुझे बस प्यार का एग्जाम दे, दे देखो जैसे प्यार चाहिए हो उसे प्यार देना सीखना चाहिए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 चारों तरफ से बरस के मिलता है प्रेम पाने के लिए जुआरी चाहिए भिखारी नहीं सब दाव पे लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और क्या एक जाम मांगते हो एक जाम से क्या होगा तुम्हारे ओंठों पर तो लगेगा मुश्किल से पूरा सागर उपलब्ध हो और तुम जाम मांगो मगर कंजूसी की ऐसी वृत्ति हो गई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 मस्ती की लहर होश का दिया ऐसा ना हो कि तुम्हें सुखा जाए रेगिस्तान बना जाए तुम में फूल भी खिलें और तुम में फूल ही खिलें इतना ही नहीं है क्योंकि अगर फूल ही खिले और भीतर बेहोशी रहे तो मजा ना रहा भीतर दिए की ज्योति भी फूलों पे पड़ती हो फूल अंधेरे में खिलें तो मचा नहीं और दिया रेगिस्तान में जले तो मचा नहीं बगिया में जले दिया फूल भी खिलें और दिए में दिखाई भी पड़े मस्ती भी हो और होश में मस्ती दिखाई भी पड़ती रहे मस्ती बेहोश ना हो और होश गैर मस्त ना हो इस नए संन्यास को ही जन्म दे रहा हूं तुम एक महान प्रयोग में सहभागी हो रहे तुम्हें शायद पता हो अपने सौभाग्य का या ना पता हो